राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए एक कार्यक्रम कवि भूषण जी चतुरंग वीर रंग मैतुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगरन के नदी নদ नद मद गई वरन के रलत है इतने कम शब्दों में युद्ध का पूरा दृश्य और योद्धाओं का पूरा उत्साह समेट कर रख देने वाले इस कवि का नाम था भूषण भूषण वीर रस के ओजस्वी कवि थे वे यमुना के किनारे त्रिविक्रमपुर नामक गांव के रहने वाले थे वे तीन भाई थे जिनमें चिंतामणि सबसे बड़े थे चिंतामणि भी कवि थे और दिल्ली में बादशाह औरंगजेब के दरबार में आते जाते रहते थे कथा प्रसिद्ध है कि भूषण कोई विशेष कामकाज नहीं करते थे यह बात उनकी भाभी को बुरी लगती थी एक दिन भूषण भैया भोजन परोस दिया है आइए खाना खा लीजिए आ रहा हूं भाभी आ रहा हूं वाह सुगंध तो अद्भुत है क्या बनाया है आज भाभी अब जो कुछ है तुम्हारे सामने है खा लीजिए अरे रे नाराज क्यों होती हैं भाभी खाता हूं खाता हूं ओह सब्जी में नमक कितना कम है यह बताइए भाभी क्या आजकल बाजार में नमक नहीं मिलता क्या मतलब मतलब यह है कि नमक डालने में इतनी कंजूसी क्यों बरतती हैं आप ओह हो कमाना धमाना कुछ नहीं और ताग इतना क्या नमक खरीद कर रख दिया है तुमने जो इस तरह बातें सुना रहे हो भाभी ठीक है भाभी अब जिस दिन अपनी कमाई से नमक भरवा दूँगा तभी इस घर में खाना खाऊंगा अरे जाओ जाओ सुना आते किसे हो तुम्हारे जैसे निकम में निखटू क्या कमा कर लाएंगे भाबी की बात स्वाभिमानी भूशन के कलेजे में तीर की तरह चुप गई पहले तो वह दिल्ली पहुंचे जहां उनके बड़े भाई चिंतामणि रहते थे उनके साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में गए औरंगजेब ने उनसे अपनी कोई रचना सुनाने को कहा भूषण ने जब अपनी ओज भरी वाणी में कविता सुनाई तो बादशाह ने खुश होकर उन्हें भी अपने दरबार में रख लिया लेकिन एक दिन شہنشاہِ ہن بنائے دو جہاں جہاں پنا اورنزِ تشریف لا رہے ہیں बहुत खूब आज तो दरबार में कई कवि और शायर मौजूद हैं मगर आज हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहते आप लोग हमारी तारीफ में जमीन आसमान के कूलावे मिलाते रहते हैं जाहिर है कि आप हमारी सच्ची तारीफ नहीं करते इंसान तो बुराइयों का पुतला है और हम भी इंसान हैं हम में भी जरूर कई खामियां होंगी हम यह चाहते हैं कि आज आप लोग हमारी खूबियों का नहीं बल्कि हमारी खामियों का जिक्र करें कैसे कर सकता है भाई ये तो बहुत चीज क्या बात है आज आप लोगों की शायरी कहां सो गई किसी को कोई शेर नहीं सूझ रहा ऐसी बात नहीं है जहां पर ना कविता तैयार है जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं भूषण क्यों नहीं हमें खुशी है कि तुम में सच्ची बात कह सकने का हौसला है गुस्ताखी माफ वाली जान अर्ज करता हूं इरशाब क़बले के थोर बाप बादशाह साह साह जहां ताको कैद कियो मानो मक्खें आग लाई है और ओ भाई दारा बाको पकरी कै कैद कियो मेहर हूं नाही मां को जायो सगो भाई है बंधु तो मुराद बख्श बाड़ी चू की करीबे को बीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है भूषण सुकावी कहे सुनो नवरंग जेब एते काम कीने फेरी बादशाही पाई है क्या बकवास करते हो सिपाहियों का कर लो इस्तहक इस को बादशाह का नाराज होना स्वाभाविक था क्योंकि भूषण ने अपने कवित्त में उसके सारे गलत काम एक के बाद एक गिना दिए थे कि कैसे उसने अपने बाप बादशाह शाहजहां को कैद कर लिया था और अपने सगे बड़े भाई दारा को भी पकड़ मंगवाया था तब कहीं जाकर वो बादशाह बना था कहानी कहती है कि भूषण पहले से ही बादशाह के गुस्से के लिए तैयार थे इससे पहले कि कोई उन्हें पकड़ता वि तीर की तरह वहां से निकल भागे और अपनी घोड़ी पर चढ़कर फौरन दिल्ली से दूर चले गए वैसे कुछ लोग तो इस पूरी कहानी को मनगढ़ंत मानते हैं उनका कहना है कि भूषण कवि कभी, कभी औरंगजेब के दरबार में गए ही नहीं घर से भाभी के ताना देने पर पहले वे चित्रकूट नरेश के पास गए थे जिन्होंने उन्हें कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया इसके अतिरिक्त उन्होंने कई छोटे बड़े राजाओं की सभाओं को सुशोभित किया था पर उनका हृदय तो सिर्फ शिवाजी ने जीत रखा था भूषण की अपने आदर्श छत्रपति शिवाजी से कब और कहां पहले पहल मुलाकात हुई इस बारे में भी एक रोचक कथा है भूषण शिवाजी से मिलने की आशा लिए इधर-उधर भटक रहे थे एक दिन शाम के समय वे एक छोटे से गांव में पहुंचे ओह अब तो शाम हो गई आके कहां जाऊंगा इसी गांव में आज की रात डेरा डाल देता हूं कल सुबह फिर शिवाजी महाराज की खोज में निकलूंगा अरे यह कौन आ रहा है फेशभूषा से तो कोई मराठा सरदार लगता है क्या बात है भाई परदेसी मालूम होते हो यहां कहां भटक रहे हो ठीक ही समझे हो बंधु कई दिन से भटक रहा हूं छत्रपति महाराज शिवाजी के दर्शन की बड़ी इच्छा है अरे तो महाराज शिवाजी को एक जगह टिक कर थोड़े ही बैठते हैं आज यहां तो कल वहां कभी इस दुर्ग पर चढ़ाई तो कभी उस सेना पर हमला सुना है कई-कई रातें घोड़े की पीठ पर ही काट देते हैं उनसे मिलने के चक्कर में पड़े तो महीनों इन पहाड़ों में भटकते रहोगे कोई बात नहीं भटक लूंगा परंतु उनके दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगा हम्म धुन के पक्के मालूम होते हो शिवाजी महाराज से क्या काम है उन्हें अपनी कविता सुनाऊंगा <laughs> शिवाजी महाराज और कविता यह तो वही बात हो गई कि भैंस के की आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए ऐसा क्यों कहते हो बंधु वे वीर पुरुष हैं और मैं हूं वीर रस का कवि उनकी तरह तलवार से नहीं लड़ सकता तो क्या हुआ अपनी कविताओं से उनमें और उनकी सेना में ऐसा जोश भर दूंगा कि एक-एक सैनिक 10-10 के बराबर लड़ेगा अच्छा जरा हमें भी तो सुनाओ देखें कैसे वीरता का भाव भरते हो तो सुनो इंद्रजिमि जंब पर बाड़ वसुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है पावन body बाह पर शंभुरतिना पर जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं धावा धृम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बिटुंड पर जयसे मृगराज हैं तेजति मिरंस पर कानजमी कंस पर क्यों म्लेच्छ वंश पर सिर शिवराज हैं इसका अर्थ भी बताओ कविराज जैसे असुरों पर इंद्र जल पर बड़वानल दंभी रावण पर राम बादलों पर पवन कामदेव पर शिव सहस्त्रबाहु पर परशुराम जंगल पर दावानल पशुओं के झुंड पर चीता हाथी पर शेर हावी रहता है जैसे अंधेरे पर प्रकाश और कंस पर कृष्ण भारी पड़ते हैं उसी तरह मलेच्छ वंश पर छत्रपति शिवाजी का पलड़ा भारी है वाह वाह वाह कवि वाह कवित तो खूब कहते हो क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम भूषण है बंधु लेकिन आपका परिचय मेरा परिचय जानना चाहते हो तो कल सुबह सिंहगढ़ दुर्ग में चले आना मैं शिवाजी महाराज से मिलवा दूंगा तुम्हें भूषण को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई वे सोचने लगे कब सुबह हो और कब वो सिंहगढ़ में शिवाजी महाराज से मिले और जब वे दरबार में पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि पिछली शाम उन्हें जो अजनबी मिला था वे स्वयं शिवाजी महाराज ही थे उन्होंने कवि भूषण का खूब स्वागत सत्कार किया उन्हें बहुत सा धन हाथी घोड़े और कई गांव भी इनाम में दिए और हां इस धन से भूषण ने सबसे पहले गाड़ी भर नमक खरीदा और अपनी भाभी के लिए भेज दिया शिवाजी के बाद अगर भूषण ने किसी को वीर माना तो वो थे मोहबे के शासक छत्रसाल बुंदेला कहते हैं छत्रसाल ने भूषण को सम्मान देने के लिए उनकी पालकी से एक कहार को हटाकर स्वयं अपना कंधा लगा दिया था भूषण को जब पता लगा कि वीर छत्रसाल उनकी पालकी ढो रहे हैं तो वो तुरंत नीचे उतर आए इसके बाद दोनों अभिन्न मित्र बन गए भूषण ने छत्रसाल पर भी अनेख सुन्दर कवित्त रजे हैं जैसे राजत अखंड तेज छाजत सुजस बढ़ो गाजत गयंद दिगजन ये साल को जाहिके प्रतापसो मलीन आपताब होत ताप तजि धुरजन करत बहु ख्याल को साज सजि गजतुरी कोतल कतार दीन है भूषण भनत एसो दीन है प्रतिपालको और राजा राव मन एकहु न लाऊ अब शिवा को सराहु कै सराहु छत्रसाल को कवि भूषण अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉक्टर शकुंतला शर्मा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार राम मेनी मंजू मेनी डॉक्टर सुरेश शास्त्री राधा कृष्ण दत्ता एवं कविता वैद्य ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन Doctor LG Sumitra